तुम कहे पीछे पड़े हो तुम्हें और कोई काम नहीं और जगा के भी क्या करना खुद जागो कि कुंडलनी को जगाना यह भी खुद को जगाने से बचाने के उपाय कोई कहेगा कि हमें चक्र जगाने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 तुम जागो तुम होशपूर्वक हो जाओ बुद्ध ने कोई कुंडली नहीं जगाई और परम बुद्ध हो गए तो स्वरूपानंद तुम्हें कुंडलनी जगाने की क्या जरूरत है तुम भी परम बुद्ध हो सकते हो फिर कुंडलनी जगाने के नाम से हजारों खेल चलते चलेंगे? स्वाभाविक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 शायद पकड़ जाए लाइन पकड़ जाए और उसको भी आगे कुछ नहीं सूझा तो उसने मेरी मान ली तो उसने फिर कहा कि भाइयों एवं बहनों बटन रसल ने कहा है, और वो आके फिर वहीं के वहीं खड़ा होगा मैंने कहा भैया फिर से वो भी गजब का था और करता भी क्या आग? आगे जाने को गति नहीं तो उसने फिर कहा भाईयों एवं बहनों बटन रसल ने कहा फिर तो जनता क्या हंसी वो ठीक वहीं से शुरू करे भाई एवं बहनों और वो पहले ही की पैटक जाए बटन रसल ने कहा है अब बस इसके बाद उसको कुछ सोचे नहीं मैंने उसको कहा भैया तू अब बैठ ही जा बाहर में जाने दे बटन रसल को कहने तो जो कहना हो उनको तू तो बैठ अब तेरी गाड़ी आगे चलने वाली नहीं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 मोतियों जैसे झरने लगते झरदस दिस मोती उसकी हर बात प्यारी लगती हर बात अद्भुत लगती उसका चलना उसका बैठना उसका उठना सारा काबल उसमें साकार हो जाता है हालांकि दो चार दिन की ही मामला है